ano shoot talk jharat 1029 moti number 15 अनहद गति अन बिकसत कमल भयोग जा्योति जका मग कर पसार निरखनी जय भयो आनंद बाझल मन तब पड़ल हंद मन मधुकर खत बसत लहर लहरी, लहरी बहेज धार चरण कमल मन मिलो हमार आवे न जाया मर नहीं जीवा पुल की, की रस हमिया पीब मन मधुकर मधुक खेलत बसत अगमयोचर अलख नाथ देखत नैन भयो सनाथ का गुलाल मोरी पूजलिया जम भयो भय ज्योतिब मन मधुकर र खिलत बसन chale mujhe manwa haidike dham sada sadu pa taha uthte naam गोरखदत गे सुखदेव तुलसी सूरभ हे जयदेव नामदेव रई दासद वहाँ दास कबीर के पुजलिया चलो मुनवा के धाम रामानंद वहाँ लिए निवास धना सेन वहाँ कृषन चतुरभुज नक संतनगनी दासमलो का सहजब चलो मुनुआ के धाम यारी दास वहाँ के सु सतगुरु बुल्ला चरणन पास कहे गुलाल का कह बनाया संत चरण रज सी माया चलो मुनवा के धाम चलो मनवा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 उनकी हृदय तंत्री बचती नहीं परमात्मा के नाम पर बहुत गुरु गंभीर होकर बैठी उनका हास्य खो गया है परमात्मा के नाम पर बहुत कठोर होकर बैठी उनकी मृदुता उनका माधुर्य खो गया है परमात्मा के नाम पर तुम्हारे तथाकथित महात्माओं को अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम सूखे साखे वृक्ष पाओगे जिनमें पत्ते भी उगते नहीं आप मगर हम भी ऐसे मूढ़ कि वृक्ष में जितने कम पत्ते हो, उतनी ही हमारी पूजा कहते हैं बड़ा उदासीन कहते हैं देखो तो त्याग पत्ते भी छोड़ दिए फूल भी छोड़ दिए ठूट की तरह खड़ा है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 मन मधुकर खेलत वसंत गुलाल अपनी अवस्था कह रहे कि गए दिन रोने के बीत गई पतझर की रात सुबह हो गई और मेरा मन तो भौरा हो गया और परमात्मा के चारों तरफ नाच रहा है वसंत खेल रहा है परमात्मा के साथ फाग खेली जा रही बाजत अनहद गति अनंत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 और ये ज्योति पसरती जा रही है जगामग्ग फैलती जा रही है, ये मुझ तक रुकेगी नहीं ये दूर दूर तक जाएगी ये बात फैलेगी ये गंध ओढ़ेगी हवाएं इसे दूर दूर तक ले जाएंगी दिग्धिगंध में पहुंचाएंगी, ये प्रकाश मेरे में समाएगा नहीं ये मुझसे बड़ा है ये मुझसे फूट के बहेगा ये बाढ़ की तरह है मैं छोटा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 एक दिन यह उत्तर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा मैं नहीं हूं फिर भी कुछ तो है उस कुछ का नाम ही परमात्मा है उसे कोई भी शब्द दिया नहीं जा सकता वह निशब्द अनिर्वचनी निरख निरख जी भयो आनंद और जिस दिन तुम उसका जरा सा भी अनुभव कर लोगे तो नाचोगे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 तब पहली दफा तुम जानोगे प्रीति का संबंध प्रेम का नाता बाझल मन तब परलफ ये जो मन भागा भागा फिरता था फिर नहीं भागेगा ये जो मन सारे जगत में भागा फिरता था और कहीं शरण ना पाता था रत्ती भर ना हटेगा जब भोरे को मिल जाता है कमल तो बस बैठ जाता है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 दुकानदार दाम ज्यादा बता रहा था मुलाने का दाम दुगने। दुकानदार ने कहा कि दुगने हो या तिगने इसी दाम में मैं चीजें बेचता हूं मुलाने का सामने का दुकानदार आधे में बेच रहा है तो उस दुकानदार ने कहा वहीं से ले लो उसने कहा कि वहां से कैसे ले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 कि महात्मा सूखी लकड़ी होना चाहिए काष्ठवत इस धारणा ने सारे धर्म को ही सूखी लकड़ी कर दिया ऐसे नहीं कोई महात्मा होता ये रुग्णचित्त लोग जिनको तुमने महात्मा कहा है महात्मा तो होगा वसंत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 ब्रह्म मुहूर्त में तो ब्रह्म के ही दर्शन होते मारने वाला भी ब्रह्म और मारा जाने वाला भी ब्रह्म विश्वविद्यालय में तो विद्यार्थी अब जवान हैं, वो अध्यापकों से कैसे डरेंगे किस लिए डरेंगे तो परीक्षाओं में ले जाते छोरा, टेबल पे छोरा गड़ा क्यों फिर नकल शुरू कर देते बस छुरा देख के अध्यापक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 रामलीलाएं चल रही रामसीता की बरात निकलती बराती बन के लोग सम्मिलित होते बच्चे गुड्डियों का विवाह रचाते तुम रामसीता का विवाह रचाते वही खेल कर रहे हो जरा बड़े पैमाने पर जरा शोरगुल ज्यादा भीड़ भाड़ ज्यादा रंग जरा धार्मिक दे दिया पुट जरा धार्मिक दे दी मगर मामला वही का वही है तुम्हारी मूर्तियां तुम्हारे धार्मिक क्रियाकांड सब वाय। और परमात्मा तुम्हारी आंतरिकता का नाम इस जगत की जो आंतरिकता है वही परमात्मा है अगम अगोचर अलखनाथ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 देखना तो केवल कहने की बात है अनुभव किया जाता है देखत नैनन भयो सनाथ और जिस दिन तुम उसे अपने भीतर अनुभव कर लोगे उस दिन तुम सनाथ हो जाओगे उसके पहले तुम अनाथ हो मैं एक गांव में ठहरा हुआ था सामने ही एक मकान बन रहा था मैंने कहा ये क्या बन रहा है उन्होंने कहा अनाथालय बना रहे तुम नाहक बना रहे पूरी पृथ्वी अनाथालय अब और एक कनाथले की क्या जरूरत अनाथालय की भीतर अनाथालय तुम तो ऐसा करो एक सनाथले बनाओ कि जो सनाथ हो गए हो उनके ठहरने की कोई जगह बनाओ उनका हम कुछ आपका मतलब नहीं समझे तुम्हारे तो गुलाल का ये वचन उनको कहा अगम अगोचर अलखनाथ देखत ननन भयो सनाथ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 उस ज्योति में जो इस जगत का प्राण है जो इस अस्तित्व का अस्तित्व है चलो मोरे मनवा हरि के धाम तुम्हें भी पुकारते कि आओ तुम भी चलो मैं तो पहुंच गया अब प्यारे तुम भी आओ चलो हम चलें हरि के धाम तुम भी अपने मन को पुकारो कि चलू मोरे मनवा हरि के धाम बढ़ो अभय विश्वास चरण धर्ष सोचो व्रथा न भव भय कातर ज्वाला के विश्वास के चरण जीवन मरण समुद्र संतरण सुख दुख की लहरों के सिर पर पग धरकर पार करो भवसागर बढ़ो बढ़ो विश्वास चरण धर क्या जीवन क्यों क्या जग कारण पाप पुण्य सुख दुख का वारण व्यर्थ तर्क यह भव लोकोत्तर बढ़ती लहर बुद्धि से दुस्तर पार करो विश्वास चरण धर जीवन पथ तमिश्र में निर्जन हरती भवतम एक लघु किरण यदि विश्वास हृदय में अनुभर देंगे पथ तुमको गिरिसागर बढ़ो अमर विश्वास चरण धर्ष चलो मोरे मनवाह हरी के धाम लेकिन चलोगे कैसे डर लगता भय लगता उस पार जाना है तो इस पार को छोड़ना होगा और इस पार हमने कितनी आकांक्षाओं से कितनी तृष्णाओं से अपने छोटे छोटे घर घूले बनाए ताश के पत्तों के ही घर सही मगर नाम तो घर है नाम से ही हम धोखा खा रहे इस किनारे पर हमने कितनी आशाओं के बीज बोए हैं अभी फसल काटी कहां उस पार कैसे चले और फिर उस पार है भी कोई पार या नहीं दिखाई तो पड़ता नहीं अगम है अगोचर है अलग है हमारी आंखें उस दूर दूर के पार को देख नहीं पाती और बीच में मजधार और तूफान है और आंधियां हैं, तो डर लगेगा भय लगेगा लेकिन ये भय और डर तभी तक लगता है जब तक तुम्हारे भीतर श्रद्धा नहीं उमगी श्रद्धा का एक कण ही काफी और सारे भय विसर्जित हो जाते श्रद्धा कहां मिलती बाजार में तो बिकती नहीं हाट में तो पाई नहीं जाती लेकिन अगर किसी के जीवन में क्रांति घटी हो किसी के भीतर लहर लहर ज्योति बह रही हो उसके पास बैठने से मिलती सत्संग से मिलती संगति से मिलती सत्संग के अतिरिक्त श्रद्धा का स्वाद और कहीं नहीं मिलता ध्यान रहे श्रद्धा का अर्थ विश्वास नहीं तुम तो विश्वास का मतलब यह समझते हो कि मान लिया मां बाप कहते हैं ना उनको पता है पंडित पुजारी कहते ना उनको पता है जो स्वयं नहीं जानते वो तुम्हारे भीतर विश्वास जगा रहे उनका विश्वास मिथ्या थोथा तुम्हारा विश्वास तो और भी मिथ्या और थोथा होगा उनका विश्वास उधार तुम्हारा विश्वास उधार होगा और श्रद्धा नगद होती उधार नहीं होती नगद श्रद्धा कहां मिलेगी किसी जीवंत गुरु के पास ही मिल सकती किसी जागते गुरु के पास ही एकमात्र उपाय है बगीचे में जाओगे तो गंध तुम्हारे वस्त्रों में भी समा जाएगी। वैसे ही किसी सत्संग में बैठोगे जहां बूंदाबांदी हो रही अमृत की जहां मोती झर रहे एकाध मोती भी तुम्हारे हाथ लग जाए तो बात हो जाए फिर सब भय मिट जाता है फिर अज्ञात में जाने की क्षमता और साहस का जन्म होता है और वैसा साहस तो ही तुम कह सकोगे अपने से चलू मोरे मनवा हरि के धाम आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बीत गया है वह अतीत तो किसके लिए रोका तू पीछे छूट गया जो उसका रस्तो लूट चुका तू पाकर नई अतृप्ति निरंतर नए पाठ पढ़ आगे आगे बढ़ आगे बढ़ आगे आगे अंधकार तो पीछे अस्तातल की लाली क्रम क्रम से गिरती है उस पर अमिट यवन का काली पर देखे हैं सभी दृश्य वे आ रहस्य में आगे आगे बढ़ आगे बढ़ आगे गिर गिर कर ही तो समलेगा अटकेगा भटकेगा तभी लगेगा ना तू ठिकाने जब भूलेगा भटकेगा उठ तू उठता ही जाएगा ऊंचे चढ़ चढ़ आगे आगे बढ़ आगे बढ़ आगे गिरने से मत घबराना भटकने से मत घबराना, भूल चूक से मत डरना जिसने भूल चूक नहीं की उसने कभी कुछ सीखा नहीं जो गिरने से डरा वो ऊपर उठा नहीं कहीं कोई गलती ना हो जाए वो तो मुर्दा हो गया जीते जी वो कदम ही उठाने में भयभीत होगा ये तो अच्छा है कि छोटे बच्चे डरते नहीं कि कहीं चलने से गिरना पड़े नहीं तो कोई आदमी कभी चले गई नहीं तो बच्चे उठ उठ के चलने लगते माँ बाप रोकते भी हैं कि बेटा गिर पड़ोगे मत चलो बच्चे सुनते नहीं गिरते घुटने टूट जाते फिर फिर उठाते चल के ही रहते अगर बच्चे भी तुम जैसे भयभीत हों और कहें कि कहीं चोट खा जाएं, कि कहीं गिर जाएं और बैठे ही रहें तो बस गोबर गनेश ही रह जाए फिर उनके जीवन में कुछ भी ना हो अज्ञात की खोज पर भी निकलना एक नया जन्म है डरना मत भूल चूक होंगी वही भूल चूक बार बार ना करना इतना ही काफी है नई नई भूल रोज रोज करना ताकि रोज रोज सीख सकूं और भटकना भी क्योंकि भटकोगे नहीं तो कभी ठीक रास्ता मिलेगा नहीं ठीक रास्ता मिलने का एक ही उपाय है कि सब रास्तों पर भटक लो जो जो गलत है वो जान लोगे कि गलत है तभी ठीक को पहचान सकोगे मेरे पास जो लोग आते हैं उनसे मैं पूछता हूं कि और कहां कहां गए उनसे मैं कहता हूं पहले और जगह हो आओ और द्वार दरवाजे खटकाओ क्योंकि सही द्वार को पहचानने के लिए बहुत गलत द्वार पहचान लेने जरूरी नहीं तो पहचान ही ना सकोगे मूल्य भी ना समझ पाओगे मैं जो कह रहा हूं वह तुम्हारी श्रद्धा ना बन पाएगी तुम बहुत जगह धोखा खाओ डरो मत धोखा खाना इस जीवन की अनिवार्य प्रक्रिया है तुम बहुत जगह मिथ्या के जाल में उलझो घबराना क्या है अरे मिथ्या मिथ्या है जाल कितनी देर चलेगा आज टूटेगा नहीं तो कल टूटेगा नहीं तो परसों टूटेगा और जब भी तुम मिथ्या के बाहर आओगे तुम ज्यादा प्रौढ़ ज्यादा बुद्धिमान ज्यादा कुशल जीवन की परख को लेके आओगे जो लोग मेरे पास बहुत जगह भटक के आते उनके आने का रंग और ढंग और होता है जो लोग पहली दफा सीधे आ जाते उनके आने का ढंग बड़ा साधारण होता रंग बड़ा कच्चा होता है मेरा भी यह अनुभव है कि ये जीवन एक अवसर है जिसमें तुम दूर दूर तक भटको कोई हर्जा नहीं हमेशा लौट सकते हो सही राय पर मगर सही की पहचान गलत की पहचान के बिना होती नहीं कृष्णमूर्ति ठीक कहते हैं असार को असार जान लेना सार को जानने का एकमात्र उपाय है गलत गलत है ऐसा पहचान लेना सही को पहचानने की कसौटी है चलू मोरे मनवा हरि के धाम सदा स्वरूप उठत नाम वहां तो सदा ओंकार का नाद हो रहा है वहां तो सदा वसंत है वहां तो एक ही ऋतु है वसंत वहां दूसरी ऋतु नहीं वहां तो उत्सव ही उत्सव है गोरख दत्त गए सुखदेव संतों के नाम वे गिनाते मगर छोटे छोटे भेद के साथ और वह भेद महत्वपूर्ण समझने जैसे गोरख दत्त गए सुखदेव गोरख के लिए दत्त के लिए सुखदेव के लिए शब्द प्रयोग किया गए गोरख महायोगी थे उनके नाम से ही तो गोरख धंधा शब्द चला उन्होंने इतनी प्रक्रियाएं साधी इतने जटिल साधन किए और इतनी पद्धतियां खोजी कि साधारण आदमी उलझ जाए सुलझना तो दूर उलझ जाए सो गोरख के नाम पर शब्द ही चल पड़ा गोरख धंधा कोई आदमी उलझाओ तो हम उसको कहते हैं क्या गोरख धंधे में उलझे हो हमें याद भी नहीं कि हमने अनजा ही एक महापुरुष का नाम ले लिया गोरख और सब तरह से तो गोरख भूल ही गए बस एक गोरख धंधे शब्द में बचे मगर शब्द बना तो अकारण नहीं बना गोरख ने इतनी विधियां खोची जितनी भारत में किसी और ने कभी नहीं खोची बड़े वैज्ञानिक और बड़े सतत श्रम से पहुंचे इसलिए शब्द उपयोग किया गए चेष्टा से श्रम से तुलसी सूर भय जयदेव तुलसी सुर और जयदेव गए नहीं भय ये गा गा के हो गए ये तो गुण गा के हो गए ये गए नहीं ये हो ही गए ये होना और गोरख के होने में फर्क है ये होना सुगम है इसमें विधि विधान नहीं इसमें बहुत योग तपश्चर्या साधना नहीं जयदेव तुलसी सूर तो गीत गा गा के उसकी प्रशंसा के गीत गा कर, डूब गए वही हो गए जिसके गीत गाते थे वही हो गए गाते गाते हो गए नाम देव रैदास दास नाम देव और रैदास ने दास भाव की साधना की समर्पण किया जैसे गोरख ने साधना की संकल्प वैसे नामदेव और रैदास ने समर्पण किया सब उसी पे छोड़ दिया कि जो तेरी मर्जी, अपने हाथ में कुछ भी ना रखा हम कुछ करेंगे हम कहीं जाएंगे हम पहुंचेंगे ये बात ही ना रखी कहा हमारी क्या विसात? सब उसके चरणों में छोड़ दिया नाम दो रैदास दास वहां दास कबीर के पुजलिया और कबीर भी उसी श्रृंखला में आते परम दासों की इसलिए बार बार कहते हैं कबीर अपने को दास कबीर बड़े रस से कहते बड़े आनंद से कहते दुनिया में दास शब्द के लिए ऐसा आदर कहीं भी नहीं क्योंकि दुनिया दास का राज ही नहीं समझी मेरे पास पृथ्वी के सभी देशों से आए हुए सन्यासी जब मैं उनको नाम देता हूं तो कभी कभी किसी को ऐसा नाम भी दे देता हूं जिसमें दास होता है उनको समझाता हूं कि दास का अर्थ होता है इसलेव गुलाम सर्वेंट अब और क्या करूं दास जैसे प्यारे शब्द के लिए और कोई शब्द ही नहीं है अंग्रेजी में वो सुन तो लेते हैं फिर मुझे पत्र लिखते हैं कि आपने हमें कैसा नाम दिया गुलाम सर्वेंट इसलेव इससे मन में बड़ी बेचैनी होती कोई अच्छा सा नाम नहीं दे सकते आप हमें अब दास से अच्छा नाम कुछ हो नहीं सकता बहुत मुश्किलें से अच्छा नाम पाना लेकिन दुनिया की किसी भाषा में इस शब्द का अनुवाद करना कठिन है क्योंकि दुनिया की भाषा में केवल हम उन्हीं को दास कहते हैं भौतिक अर्थों में जो गुलाम है और गुलामी कोई अच्छी बात तो नहीं तो उनको आखरे ये आश्चर्य की बात नहीं स्वाभाविक है पश्चिम में तो दास का मतलब ये हुआ कि आप भी क्या बात कर रहे हैं दास प्रथा कब की बंद हो गई और अभी आप दास शब्द दे रहे हैं इससे बड़ी चोट लगती उनको दास की गरिमा का पता नहीं दास अगर जबरदस्ती बनाया जाओ तो एक बात है और अगर दास अपने हाथ से बन जाओ तो बिल्कुल और बात है जबरदस्ती बनाया जाओ तो अपमानजनक है और अपने हाथ से बन जाओ स्वेच्छा से तो इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं वहां दास कबीर के पुजलिया और जो दास हुआ उसकी आशा सदा पूरी हो गई चाहे संकल्प वाला पहुंचा हो न पहुंचा हो क्योंकि संकल्प का रास्ता तो तलवार की धार की तरह है पहुंचने की संभावना कम गिरने की कटमरने की ज्यादा वो तो ऐसा है जैसे कोई नट रस्सी पे चले पहुंच जाए इसकी संभावना कम गिर जाए इसकी संभावना ज्यादा संकल्प में खतरा है खतरा है अहंकार का वो गड्ढा है संकल्प अगर रस्सी है तो उसी के नीचे खाई है अहंकार की जो संकल्प करेगा उसकी अस्मिता बढ़ेगी कि मैं कुछ कर रहा हूं देखो मैंने इतनी साधना की इतनी तपस्या तपश्चर्या इतना योग इतने व्रत नियम उपवास खतरा है कि कहीं मैं मजबूत ना हो जाए संकल्प के साधक को स्मरण रखना पड़ता है कि संकल्प तो सघन हो लेकिन मैं मजबूत ना हो जाए संकल्प कहीं भूल से भी मैं को भोजन ना देने लगे नहीं तो पहुंचने का रास्ता भटकने का रास्ता हो जाएगा जिस सीढ़ी से सोचा था पहुंचेंगे वो सीढ़ी गिराने का कारण हो जाएगी लेकिन दास को कोई खतरा नहीं क्योंकि दास तो पहले ही चरण में अहंकार को समर्पित समर्पित कर देता है संकल्प के मार्ग पर अहंकार अंतिम चीज है जिसको छोड़ना पड़ता है और समर्पण के मार्ग पर अहंकार पहली चीज सब बीमारी पहले ही छोड़ दी जाती फिर खतरा है ही नहीं इसलिए दास का रास्ता तो बड़ा मधुर है उसकी आशा तो निरंतर पूरी होने वाली इसलिए गुलाल ठीक कहते हैं वहां दास कबीर के पुजली आस जो भी वहां दास होके गया उसकी आशा पूरी हुई सदा पूरी हुई रामानंद वहां लिए निवास रामानंद ने वहां निवास कर लिया है वो प्रभु के भीतर प्रविष्ट हो गए उन्होंने प्रभु को घर बना लिया है प्रभु उनका मंदिर हो गए रामानंद भक्त है। भक्त तो भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है भक्त तो तीर की तरह भगवान के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है भक्त और भगवान के बीच जरा भी फासला नहीं बसता इसलिए निवास शब्द का उपयोग किया है कि रामानंद वहां लिए निवास धना सैन वहां कृष्णदास इसी तरह वहां धन्ना भगत पहुंचा सेनानाई पहुंचा कृष्णदास पहुंचे भक्त होकर प्रेम में लिप्त होकर डूब कर, कर। चतुर्भुज नानक संतन गनी चतुर्भुज नानक और न मालूम कितने संत वे कैसे पहुंचे उनके पहुंचने का रास्ता वही है दासमलू का सहज बनी जैसी मलुक दास की सहज बनी कुछ किया ना धरा कुछ किए ही नहीं ना संकल्प ना समर्पण दासमलू का अद्भुत दासमलू का बेजोड़ दास दासमलुका तो कहते हैं कि समर्पण किया उसमें भी करना आ जाएगा ना और करना जहां आ गया वहां संकल्प आ गया दास दासमलूका की पकड़ बड़ी गहरी इसलिए वो तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास दासमलूका कह गए सबके दाता राम वो तो है ही समर्पण क्या करना है उनका ही है सब उन्हीं का उन्हीं को देने चले कुछ से शर्म खाओ दासमलुका कहते हैं कुछ तो लजाओ उन्हीं का उन्हीं को देने चले उन्हीं का है ही बात खत्म हो गई देना लेना क्या है एक है संकल्प करता है दूसरा उसके विपरीत समर्पण करता है मल्लुकदास कहते हैं कि हम हैं ही कहा जो कुछ करें वही है इसलिए कहते हैं अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम दासमलु का कह गए सबके दाताराम वही मालिक है करना धरने की बात ही मत उठाओ तो दास का तो चादर ओढ़ के पड़े रहे ऐसे पाया उन्होंने जैसा किसी ने कभी नहीं पाया सहज दास दासमलुका कहते हैं परमात्मा पाया ही हुआ है तुम भ्रांति में पड़े हुए हो कि छोड़ दिया कि खो गए कि भूल गए कि भटक गए न तुम कहीं दूर गए हो न जा सकते हो चाहो तो भी नहीं जा सकते उससे दूर जाने का कोई उपाय ही नहीं उससे अलग होने की कोई व्यवस्था ही नहीं इसलिए एक होने की व्यर्थ बकवास ना उठाओ ये कस्म मत खाओ कि मैं एक होकर रहूंगा यह कस्में ही बताती है कि तुम अभिभ्रांति में पड़े हो कि अलग हो गए ये मत कहो कि सब उसके चरणों में छोड़ता हूं इसका तो मतलब ये हुआ कि तुम मानते हो कि तुम्हारा है और छोड़ रहे हो बड़ी कृपा कर रहे हो उस पर दास का बहुत अद्भुत है दास मलु का सहज बनी कुछ नहीं किया न संकल्प न समर्पण बात बन गई यारी दास वहां कैसोदास यारी भी वहां है केशोदास भी वहां हैं ये सब ऐसे ही गए जैसे मलुकदास गए सतगुरु बुल्ला चरण पास गुलाल के सतगुरु हैं बुल्ला तो अंततः उनको स्मरण करते हैं वो कहते हैं सतगुरु बुल्ला चरण पास सतगुरु बुल्ला परमात्मा के चरणों के निकटतम है भक्त कहीं और नहीं होना चाहता बस चरणों के पास होना चाहता चरण पालिए तो सब पालिए और कुछ पाने को क्या बच रहा चरणों में सिर लग गया तो सब मिल गया गुलाल कहते हैं कि मेरे सतगुरु हैं बुल्ला उनको मैंने सबसे ज्यादा उनके चरणों के पास पाया गुलाल बुल्ला के चरण पकड़ लिए बुल्ल परमात्मा के चरण पकड़े हुए हैं इस तरह परोक्ष रूप से गुलाल के हाथों में भी परमात्मा के चरण आ गए वही ऊर्जा प्रवाहित होने लगी वही लहर लहर ज्योति कह गुलाल का कहूं बनाए गुलाल कहते हैं कैसे कहूं किस तरह बात को बनाऊं बनती नहीं बनाता हूं बिगड़ बिगड़ जाती कहना चाहता हूं कह नहीं पाता कह गुलाल का कहूं बनाए किस तरह बना के कहूं कि तुम्हें समझ में आ जाए संत चरण रज सिर समाए बस इतनी कह सकता हूं कि अगर कहीं कोई संत मिल जाए तो उसकी चरण रज में अपने सिर को समाज आने देना बस इतना पर्याप्त है इतना तुम तुमसे हो सके तो सब हो जाएगा झरत दसौस मोती मोती झरने लगेंगे संत के चरण तुम पकड़ लो संत परमात्मा के चरण पकड़े हुए तुमने अनजाने परमात्मा के चरण ही पकड़ लिए धीरे धीरे संत तो खो जाएगा परमात्मा के चरण ही तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे संत का अस्तित्व दोहरा है हम जैसा है एक तरफ और एक तरफ से परमात्मा जैसा है दृश्य है हड्डी मास मज्जा का जैसे हम और दूसरी तरफ अदृश्य अलख अगोचर परमात्मा तो हमें दिखाई पड़ता नहीं उसे पकड़ना भी चाहें तो कहां पकड़ें लेकिन संत हमें दिखाई पड़ सकते हैं संत परमात्मा के प्रगट रूप हैं इसलिए संतों को हमने अवतार कहा अवतार का कुछ और अर्थ नहीं होता और ये गलतियों छोड़ देना कि केवल दस अवतार होते हैं कि केवल चौबीस अवतार होते हैं जहां भी किसी के भीतर का दिया जलता है वहीं परमात्मा अवतरित होता है अनंत अवतार होते अनंत अवतार हुए अनंत होते रहेंगे ये भी हमारी कंजूसी हमारी कंजूसी भी हद की हम परमात्मा तक को भी फैलने नहीं देते उसको भी सिकोड़ते मुसलमानों से पूछो तो वह कहते हैं बस एक पैगंबर एक अल्लाह और एक उसका पैगंबर दो पैगंबर हो जाएं तो में कुछ अड़चन होगी दो के पैगंबर हो जाएं तो मुसलमान को अड़चन होती कि फिर किसकी मान है? उसके सब भीतर के संदेह खड़े होने लगते वो घबराने लगता है उसको अड़चन होती कि फिर हमारे पैगंबर आधे ही रह गए क्योंकि दूसरा पैगंबर हो गया जैसे कि पैगम्बर होना कोई धन कि दो हो गए तो बट जाएगा कि तीन हो गए तो और बट गया और दस पचास हो गए तो पूंजी सब खत्म ही हो गई कोड़ी हाथ रह जाएगी एक ही रहे तो सारी संपदा उसके पास है पागल हुए परमात्मा की संपदा कुछ ऐसी जो बट जाए से पूछो तो वो कहते हैं एक ही बेटा है परमात्मा के एकलोता बेटा ये भी खूब रही फिर क्या हुआ फिर कोई संतति निग्रह करवा लिया परमात्मा ने एक बेटे के बाद और वैसे भी संतति निग्रह दो के बाद का नियम है एक के बाद नहीं कम से कम दो की आज्ञा तो है संतति निग्रह में एक पे ही रुक गए क्या अड़चन आ गई फिर क्या बहुत निराश हो गए जीसस से कि खोपड़ी ठोंक ली क्या बहुत है एक ही बहुत है? क्या अब ऐसी भूल दोबारा ना करेंगे इस पीसाई बहुत जोर देते हैं इकलौता बेटा क्योंकि डर है कि कहीं और दावा ना कर दे कोई क्योंकि बहुत बेटे अगर परमात्मा के हों तो परमात्मा की संपत्ति बढ़ जाएगी अदालत में मुकदमे चल जाएंगे और संपत्ति बढ़ गई तो ईसाइयों के हाथ में कम पड़ेगी फिर और लोग ले जाएंगे अभी पूरी की पूरी पर कब्जा है ऐसे सब दावेदार हैं इधर हिंदू हैं वो कहते हैं दस अवतार पहले हिंदू दस अवतार कहते थे फिर धीरे धीरे हिम्मत बढ़ाई उन्होंने चौबीस किए वो भी कारण पड़ा करना पड़े क्योंकि जैनों ने कहा कि चौबीस तीर्थंकर और बुद्धों ने कहा चौबीस बुद्ध तो हिंदुओं ने कहा कि हम क्या इनसे पीछे रह जाएं? आगे निकले जा रहे हैं हमारे दस इनके चौबीस उन्होंने भी फौरन चौबीस कर दिए चौबीस अवतार मगर अगर किसी जैन से गो में तीर्थंकर देख एकदम तो नाराज हो जाए 25 तो होते ही नहीं बस 24 ही होते 24 पे क्या अड़चन आ जाती 24 पे क्यों अटक जाता है मामला 24 की संख्या में ऐसा क्या है क्या परमात्मा को इसके आगे आंकड़े नहीं आते क्या मामला क्या है देहात में होता है ना आदमी दस तक गिनती करता फिर एक से शुरू करता क्योंकि दस अंगुलियां हैं सो एक से दस तक गिनता बार परमात्मा की क्या मामला है चौबीस हैं कि चौबीस तक गिनती कर ली फिर एक से शुरू ये हमारी कंजूसियां हैं परमात्मा का इनसे कुछ लेना देना नहीं मैं तुमसे कहता हूं अनंत उसके अवतार हुए हैं अनंत उसके तीर्थंकर्ष अनंत उसके पैगंबर और बेटे तो सभी उसके जो जान लेता है कि मैं उसका बेटा हूं वो तीर्थंकर हो गया पैगंबर हो गया अवतार हो गया जो नहीं जानता है है तो बेटा उसी का नहीं जानता लेकिन वो अभी तीर्थंकर नहीं है अवतार नहीं है मगर जिस दिन जान ले अभी जान ले अभी पहचान ले जरा टटोल ले भीतर अपने मां ही टटोल तो अभी तीर्थंकर हो जाए अभी पैगंबर हो जाए अभी अवतार हो जाए अवतार शब्द बड़ा प्यारा है इसका अर्थ होता है अवतरित होना ऊपर से नीचे उतरना न तो तीर्थंकर शब्दों में वो खूबी न पैगंबर शब्दों में वो खूबी जो अवतार में पैगंबर का अर्थ होता है उसका संदेश लाने वाला अब संदेश लाने वाला कोई भी हो सकता है डाकिया को कुछ खास होने की जरूरत नहीं चिट्ठी ले आए बस खाकी बर्दी पहन के चिट्ठी लेके आ जाए डाकिया होने के लिए कोई और गुण थोड़ी चाहिए इतनी काफी है कि बीच में चिट्ठी हजम ना कर जाए कि किसी की चिट्ठी किसी और को ना दे जाए खुद ही चिट्ठी निकाल के खोल के पढ़ने न बैठ जाए बस ऐसे थोड़े से गुण चाहिए पैगंबर होने में कुछ खास बड़ा अर्थ नहीं तीर्थंकर का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा तीर्थ का निर्माण होता है तीर्थ कहते हैं घाट को जिस घाट से नाव छूट सकती उस पार जा सकती चलो ठीक है कोई खास बात नहीं लेकिन अवतार शब्द तो बड़ा ही बहुमूल्य है इसका अर्थ होता है परमात्मा का उतरना तुम जब भीतर तैयार हो जाते हो संत चरण रज सिर समाए, जब तुम किसी संत के चरणों में अपने सिर को मिटा देते हो जब तुम शून्य हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर अवतरण होता है परमात्मा उतरता है जैसे आकाश से किरणें उतरती जैसे चांद से रोशनी उतरती जैसे तारों से अमृत झरता है ऐसे तुम्हारे भीतर परमात्मा उतरता है झरत दसों दिसमोती गुलाल ठीक कहते हैं कह गुलाल का कहूं बना है कैसे कहूं बात सीधी है साफ है सरल है फिर भी कहने में नहीं आती शब्दों से छूट छूट जाती बात सिर्फ इतनी सी है संत चरण रज सिर समा है आज इतना